Oh mm -hmm. मुख्य दर्शन की तीसरी कक्षा दूसरी कक्षा में हमने सूत्र संख्या सत्रह तक का देखा था पिछले प्रसंग में मैशी कपिल ये बता रहे थे कि चर्चा उन्होंने उठाई कि बंधन का कारण क्या है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 यदि ये दंड निरपराध को भी मिलने लग जाए तो दंड की प्रसक्ति दंड का मिलना कहां तक सीमित होना चाहिए अपराधी होता ही होना चाहिए वहां वो लगना दंड मिलना उचित है ये प्रसक्ति है आसक्ति है लेकिन निरपराध को भी मिलने लगे इसको कहते हैं अति प्रसक्ति जहां लगना चाहिए उससे भी भिन्न में चला गया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 किसी का किसी को हो रहा है तो वो तो कहीं भी चला जाएगा फिर तो मुक्तात्मा भी बंद होने लग, बद होने लग जाएंगी ये अति प्रसक्ति हो जाएगी वैसे किसी का भी किसी को मिलेगा ये अंधे नगरी वाली बात है किया किसी ने भी मिले किसी को भी तो ये अति प्रसक्ति होगी ठीक है तो कर्म भी क्रियाएं भी बंधन का कारण नहीं है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 इतने आत्मा कह रहे हैं कि ये ये कर्म यानी क्रियाएं इसका अधिष्ठान ये प्रकृति आदि है और जो आपने कहा कि भी कुछ न कुछ तो कर रहा है आत्मा जो मेरे कथन में लिया है वो वास्तव में क्रिया के रूप में नहीं है वो आत्मा का प्रयत्न है केवल प्रयत्न कल भी मैंने इस बात का संकेत किया था कि प्रयत्न शब्द को देख करके कर्म की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 कर्म होता है वो तो सतुरजम से ही होता है बोलिए जो कर्म होते हैं वो वो सतुरज से ही होता है और आत्मा में तो यही सब होता नहीं है जी और मतलब ये भी बात ठीक है जो अपने आप अधिष्ठाता मानेगा वो कर्म करेगा जो नहीं मानेगा वो नहीं करेगा तो ये बात तो स्पष्ट हो गई आप तो इसके पक्ष में बोल रही है <laughs>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 तो अच्छा है कि हम इसका स्वामी अपने को ना समझें तो कर्म भी नहीं करेंगे तो बंधन में जाएंगे नहीं जाएंगे ठीक है उपनिषद है या योग दर्शन है उनमें सब जगह आत्मा को स्वामी ही कहा गया है आत्मान रथिनम विद्धि रति कौन होता है रथ वाला स्वामी शरीरम रथम एव तू बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह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 सब जगह संगति लग जाए ऐसा भी नहीं होगा जी। आपको सूत्र ठीक समझ में आ रहा है उतना ऐसी ले लीजिए जी। बस जितना आपने समझाया था उतना तो पूरा समझ बस में आता है उतना ये ही, इतनी ही जो बात विशेष उतना ही रखिए मैं बहुत सारा भिन्न भी बताऊंगा जो भाष्यकार हैं या जो आपके पास है क्या उनसे मैं कुछ भिन्न भी बताऊंगा उसमें आपको कोई प्रश्न होता है तो आप अवश्य कीजिए जी। कि भाई ये ठीक लग रहा है आपका बताया हुआ ठीक नहीं है तो अवश्य प्रश्न कर लीजिए लेकिन वहां जो लिखा हुआ है वो संगत नहीं लग रहा है तो उसको रहने दीजिए जी ऐसे बहुत स्थल आएंगे आपको ठीक है तो आगे एक उनको दीजिए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 ऐसा कोई कहे तो उस प्रसंग में उसे समझाने के लिए ये उदाहरण ठीक है यहां इस संदर्भ में तो नहीं लेंगे इसको इसमें तो कर्त्रित्व तो आत्मा का ही मानना होगा कर्तव आत्मा का ही मानना होगा उत्तरदायित्व है वो इंद्रिया अपने आप यू नहीं जाएंगी प्रकृति प्रकृतिवशात कुछ होता है उसमें तो कोई दोष भी नहीं मानता अब किसी को नींद इतनी आ रही है या कुछ ऐसा रोग है जिसके कारण से वो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 अगला सूत्र अठारवा सूत्र बताया जा रहा है मेरे बात में बोलेंगे प्रकृति, प्रकृति निबंधनात् चेत, चेत न तस्यापि पारतंत्र प्रकृति, प्रकृति निबंधनात् चेत चेत मतलब यदि यदि ये माना जाए कि प्रकृति ने हमें बांध लिया है प्रकृति यानी जड़ प्रकृति ये संसार तो प्रकृति ने हमें बांध लिया है और हम इसलिए बंध गए हैं ये भी तो एक बंधन का कारण हो सकता है कल्पना में कोई सोच सकता है कि हम तो नहीं बंधना चाह रहे थे कि तो प्रकृति ने हमें बांध लिया है, इसलिए ये बंधन है तो प्रकृति के निबंधन से प्रकृति के द्वारा बांध लिए जाने से ये बंधन है हम सामान्यतः ऐसे बोलते ही हैं हम शरीर में हैं बंधे हुए हैं आप क्या करें छूट तो सकते नहीं इससे प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं प्रकृति के बंधन से छूटना है अब प्रकृति के अनुसार जैसा होता है वो हमको बंधे बंधे चलना होता है तो प्रकृति का भी हम कथन करते रहते हैं तो क्या प्रकृति ने हमें बांध लिया है तो कहा कि न प्रकृति तो नहीं बांध सकते प्रकृति के कारण बंधन नहीं है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 वास्तव में धन संपत्ति नहीं बांधते वो तो जड़ है वो थोड़ा ना बांधती है तो संसार की वस्तुओं ने बांध रखा है उसको मनुष्य को तो संसार की वस्तुएं जड़ हैं, वो कैसे बांधेंगी तो कहें हमारे बंधन का कारण प्रकृति भी नहीं है ठीक है तो प्रकृति ने आके तो हमें बांधा नहीं तो एक फिर दूसरी बात हो सकती है हम स्वयं जाके प्रकृति से बांध गए ऐसा भी तो हो सकता है हम स्वयं जाकर के प्रकृति से बंध गए ऐसा भी तो हो सकता है उसके विषय में अगला सूत्र कह रहे हैं उन्नीसवां सूत्र बोलिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद योग तद योगात रिते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 नया कोई चीज आप माननी पड़ेगी तो वो कह रहा है कि ठीक है मैं कोई अतिरिक्त चीज भी मान लूंगा क्यों मान लूंगा तो उसके लिए वो अपनी बात को रख रहा है पूर्व पक्षी पच्चीसवां सूत्र बोलेंगे न वयम शट पदार्थ आदिवादी न वैशेषिक आदिवत वैशेषिक आदि के समान हम छह पदार्थों के मानने वाले नहीं है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 वर्गीकरण में क्या हम थोड़ा सा लेते हैं आपको इसको छोटे में वर्गीकरण करना हो तो क्या करेंगे तीन तरह से कौन कौन से जलचर जलीय थल और नवचर तीन हो गए जलचर थलचर नवचर ये तीन भेद किए ये ये वर्गीकरण गलत है या सही है सही है गलत है तो इसमें थोड़ा सा आप जोड़ दीजिए उभयचर का ये उदाहरण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 विषयों से जो हमारा संबंध बनता ये है ये हमारे बंधन का कारण है सुनते हैं अध्यात्म में तो ये एक बात कह रहे हैं सूत्र बोलिए सत्ताईस वहां अनादि नहीं ना अनादि विषयों पर विषयोपराग निमित्तोपी अस्य अनादि विषयों पर विषयोपराग ये विषयों से जो हमारा उपराग है संबंध है ये कब से चल रहा है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 Oh दादा रही मत हो